तो आज 8 मई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरियतिक आश्रम के कार्यक्रम में आपका स्वागत है अभी हम पिछले तीन महीने से करीब हाँ तीन महीने हो गए करीब करीब तीन तो नहीं हुए पूरे जनवरी के अंत में शुरू करा था फरवरी मार्च अप्रैल हाँ तीन महीने हो गए तो तीन महीने से हम शिव सूत्र के आरंभिक शाम्बूपाय का अध्ययन कर रहे हैं तो शाम्बूपाय के कुछ सूत्र हम पढ़ चुके हैं जिस सूत्र को हम अभी तक पिछली बार डिस्कस कर रहे थे वो था ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का और ये सूत्र अपने आप में बहुत सुंदर बहुत समझ देने वाला बहुत विजन देने वाला है ये सूत्र में हम देखते हैं कि हम को किस तरीके से माया अपने चुंगल में फंसा थी किस तरीके से हम कहते परदे की तरफ की यात्रा जा रहती तो एक व्यक्ति इतना अंधा कैसे हो जाता है कि वो पर्दे तरफ जाते हैं तो उसको एहसास भी नहीं होता कि मैं अपनी चेतना से दूर जा उसका एहसास ही नहीं होता क्योंकि उसको ऐसा एहसास होता है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं तो आप लोग आए उसके पहले जैसे मैडम जल्दी आ गई थी तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कल की घटना थी कि मेरे पत्नी ने आके मेरे को कुछ बात बोली और मेरे को उस पर क्रोध आ गया और मैं जोर से चिल्लाया है ना और वो भी मेरे से नाराज होगी कि तरीका आपका बात करने का ऐसा समय तो तुमको ऐसा कह रही थी अब वो जो कुछ कह रही थी उसमें वो सही थी मैं सही था वो महत्वपूर्ण बात नहीं थी वो आराम से बैठ के हम सही कर लेते लेकिन महत्वपूर्ण बात थी मेरे को कुछ क्षणों बाद ही समझ में आ गई कि मात्र का है जो यहाँ बैठ के हंस रही है कि दोनों को, कि उन्होंने कोई बात कही और हमने बजाय शांति से सुन के उस पर मनन चिंतन करके कोई हल निकालने या बात करना शांति से ठीक नहीं समझा और हमने एक्सटेम्पोर रिएक्शन कर दी और वो रिएक्शन मेरी तरफ से ही हुई थी इसलिए मेरे को अपनी गलती समझ में तुरंत आ गई कि यहां हमने गलती करी इस जगह ऐसा नहीं होना चाहिए था बल्कि ये होना चाहिए था कि मैंने शांति से वो परिवार सुनना थी और अगर वो गलत भी थी और मैं सही था तो भी उसका एक बेहतर तरीका था उसको बाद में समझाने का दूसरी बात अभी तीन चार दिन पहले गुरुजी से करीब आधा घंटा फोन पर चर्चा बहुत कम होती है आजकल चर्चा क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है बहुत कम चर्चा करते पहले करीब करीब ये हमारा क्रम था कि जब वो मनोवर में नहीं होते थे तो हम रोजाना चर्चा करते थे फोन पर और करीब करीब आधा घंटा रोज चर्चा करना मामूली बात है फोन पर भी लेकिन जब से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा तो उसके बाद में चर्चा का क्रम कम होता चला गया और अभी वर्तमान में ये है कि अब जब वो चर्चा करना चाहते हैं तो ही वो फोन लगा देते हैं बाकी मैं अपनी तरफ से फोन बिल्कुल भी नहीं लगाता तो अभी तीन या चार दिन पहले की बात है रविवार की बात है हाँ रविवार था तो उन्होंने फोन लगाया मैं निश्चित रूप से फ्री बैठा था उस समय तो काफी ठीक है उन्होंने बताया कि हमको जब संसार में जब वातावरण चारों तरफ से ऐसा महसूस होता है कि हमारे खिलाफ है वातावरण वो उनका एक अच्छी बात यह है कि वो जब भी बात करते हैं वो कंटेम्प्रेरी बात करते हैं आज की तारीख की वो इतिहास की या शास्त्रों की या पुराणों की बात नहीं करते नव को काश्मीर शिव दर्शन की डायरेक्ट की वो सूत्र को बोले वो तो तुम खुद ही समझ रहे हो समझा भी रहे हो लोगों को है ना उसके बाद डायरेक्ट नहीं करते क्योंकि वो अब बोले को समझ निकल गया उन चीजों को वो समझ नहीं आता समझ लिया सब अब जो वास्तव में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका देखें कि हम जिंदगी में कहां कैसे मतलब जब चारों तरफ हमारे विरोधी वातावरण कल जाके आपको मालूम पड़ेगा बच्चे विरोध में है कभी पत्नी विरोध में है कभी पेरेंट्स विरोध में है कभी मित्र विरोध में है चारों तरफ विरोधी वातावरण में जाता है उस वातावरण में हम कैसा व्यवहार करें उस वातावरण में कैसे उसको फेस करना सामान्यतः जो एक सामान्य व्यक्ति की जो फेस करने की जो तरीका है वो है विवाद अवसाद घबराहट और ईर्षा कटुता यही सामान्य तरीके कभी हमने एकदम विवाद शुरू हो जाता है कभी ऐसा लगता है कि हम तर्क में हार रहे हैं तो घबराहट होने लगती है कभी ऐसा लगता है कि हम इस वातावरण से कैसे फेस करेंगे लोग इतने विरोध को कैसे सहन करेंगे मैंने उनसे कुछ बात करना शुरू करी और उन्होंने शायद मेरे मन में या अवचेतन मन में यह भावना थी और उन्होंने उसको पकड़ के बात उन्होंने खुद शुरू कर दी कि जब ऐसा विरोधी वातावरण होता है तो ऐसे विरोधी वातावरण में अपने मन की शांति खोने मत दो अपने मन की शांति कभी मत खोने दो क्योंकि उसी को पकड़ रखकर तुम सबको सामना करने की ताकत हासिल कर सकते अगर तुमने उसको खो दिया तो तुमने समझो युद्ध में अपने हथियार खो दिए। अपन अपने मन की शांति को मत खोने दो किसी को वहां तक पहुंचने का अधिकार मत दो अगर कोई वहां तक पहुंचता है इसका मतलब कि तुम अपने स्वस्थ नहीं हो क्योंकि तुम जो स्व में स्थित हो अपने केंद्र में स्थित हो तो तुम्हारे वहां तक कोई ही नहीं सकता जो तुम्हारे मन की शांति छीन ले जो हमारे की शक्ति से जुड़ी है अगर तो उसको कोई छीनने का अधिकार ही नहीं उसके लिए व्यवहारिक रूप से क्या करें कि जब तक सामने वाला कोई आपका विरोध कर रहा है बोल रहा है झगड़ रहा है आरोप लगा रहा है कलंक लगा रहा है कुछ भी तो उस समय उसको शांत चित्त सुन ले और उसको कभी दिल पर हावी नहीं होने दे शांत चित्त सुन ले, दिल पर नहीं हमें और अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार अपना कार्य करते चले आप जो कुछ कर रहे हो ना अगर आपकी दिशा सही है तो ये सही दिशा अपने आप आपके आसपास के वातावरण को सुधारते चले अगर हमारी दिशा गलत है और फिर हम उसको सही सिद्ध करके वातावरण को सुधारने को कभी भी नहीं होगा ऐसा क्योंकि आपकी दिशा गलत है तो वो गलत दिशा आपको हमेशा कहीं ना कहीं हरा देगी कहीं ना कहीं गड्ढे में डाल देगी, कहीं ना कहीं आपका जाएगा कहीं ना कहीं आपकी शांति बाद में भंग हो जाएगी लेकिन अगर आपकी दिशा सही है तो आप शांत चित्त उसकी अपनी शांति बनाए रखें और अपने आसपास के वातावरण को अपने आप सुधरने दे विवाद से बचें, तर्क से बचे बहुत ज्यादा सफाई देने से भी बचे उनका क्या तो जितनी आप सफाई देते हो उतनी आप मन की शांति खोते क्योंकि सामने वाला अक्सर आपके सफाई से कभी संतुष्ट नहीं होगा जो आपका विरोधी आपके सफाई से भी संतुष्ट नहीं क्योंकि आपने सफाई दी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है तो वो उसका दस्तरीके से तर्क से आपका विरोध करेगा लेकिन अगर आपने उस समय शांत चित्र रहे तो आप उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार जाने से बच जाएगा वो आपका फिर से विरोध कैसे करेगा क्योंकि आपने मौन दहा लिया उसकी तरफ और आपका चेहरे पर शांत शांति का भाव है ऐसी परिस्थिति में आपके वातावरण अपने आप सुधरता चला जाएगा जैसे जैसे आप केंद्र में और यही बात इसमें सूत्र में भी लिखी है कि जब आप योगी केंद्र में स्थित होता है जिसको चक्र बोलते हैं जो चक्र का स्वामी होता है केंद्र वो अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित बना देता है हम उस आसपास के वातावरण को कैसे सुगंधित बनाए या कैसे ऐसा होता है वो गुरुदेव ने बहुत अच्छे प्रैक्टिकल वे में समझा दिया कि आप अपना मन की शांति खोने से बचें विवाद तर्क कटुता इन सबसे बचे अपने अंतस को कभी भी किसी को उस पर हावी नहीं होने दें। अगर आपके दिशा सही हैं, अन्यथा इस बात का दुरुपयोग भी हो सकता है जो कहा जा रहा है अगर आप दादागिरी कर रहे हैं घर में लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं है ना और बस अड़ियल बन जाओ कि नहीं किसी को हावी नहीं होने देंगे हमारे पर तो वो आप इस बात का गलत उपयोग भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी दिशा सही है आपके अंतरात्म जानती कि मैं सही दिशा में हूं तो आप अपना वातावरण आसपास का अपने आप सुधरने का मौका दे सकते हो और वो सुधर ही जाए, जाए। हां मन मन की है ही प्रवृत्ति ये है कि वो आप पर राज करना चाहता है मन का मन जो है क्या है ये है ना इसका सहचर है अज्ञाता माता का अज्ञाता माता की तेरह सहचरियां बोलते हैं पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां मन बुद्धि अहंकार ये तेरा सहचरियां हैं। ये सहचरियों का कार्य क्या है अज्ञाता माता का कार्य करना क्योंकि उसके सबॉर्डिनेट हैं। और अज्ञाता माता का एक ही कार्य है कि आपको संसार के दिशा में धकेलना संसार को बनाए रखना निमेश यानी आपकी आंखें मूंदे रखना और आपको अंधे बनाकर संसार की दिशा में रखना निमेश का मतलब होता है आंखें बंद करना जब आप आपके स्वभाव से दूर होते हो उन्मेश आप जब आपकी आंखें खुल जाए और आप अपने यह संसार के वास्तविकता को पहचान लें सत्य को देख लें और जैसे आप सत्य को देखते हो आप अज्ञात माता के गुलाम नहीं रह जाते वो अज्ञात माता आप पर हावी नहीं हो सकती क्योंकि ये मन जो है अज्ञात माता का एक बहुत बड़ा सेवक है वो आपको सदा वो काम करेगा जो अज्ञाता माता चाहती है अज्ञाता माता क्या चाहती है ये संसार चलता रहे आप आंखें मूंदे रहोगे संसार का खेल चलता रहे और योगी क्या चाहता है मैं आंख खोल लूं और इस संसार का संहार कर दूं संहार का मतलब मुझे जब इसका सत्य का ज्ञान हो जाता है वो संसार का संहार है और जब तक मेरे को सत्य का ज्ञान नहीं है तब तक मेरा निमेश है मेरी आंखी मूंदी हैं तब तक ये संसार की दिशा की दौड़ जा रही है तो मन हमेशा आपको संसार की दिशा में ले जाएगा और मन के ऊपर तुम जब विजयी हो जाओगे मन कहता है रेंदो यार आज ऐसा नहीं करते लेकिन अगर आपका अंतस कहता है कि ऐसा करो तो फिर आप मन पर हावी होकर वह काम कर सकते हो इसलिए उपनिषदों में बोला है दो चीजें होती है एक होती है प्रे एक होती है श्रेय प्रे वो है जो आपका मन चाहता है मतलब क्या होता है आपका मन क्या कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा कर लो कुछ नहीं होता आज तो कर लो कल से देखेंगे वो मन है जो आपको हमेशा इसे उल्टे उल्टे विकल्प रखता है क्योंकि अंतिम निर्णय तो आपको ही लेना है लेकिन आपके निर्णयों को प्रभावित कर देता है वो मन क्योंकि वो क्या करता है विकल्प रखता है एक अच्छे कार्य के साथ में एक बुरा विकल्प भी रख देता है जैसे आज आश्रम जाना है तो मन विकल्प रखा रेंदो रेंदो आज तो अगले गुरुवार देखेंगे क्यों क्यों मन ऐसा है कि विकल्प रख देगा ताकि आप उस दिशा में नहीं जा पाए अब मन की चाल अगर आप समझते हो तो आप क्या करोगे रेंदे मैं तो जाऊंगा है ना मन के ऊपर आप सुपरसीड कर जाओगे ऐसी परिस्थिति में मन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा जैसे ही आप प्रयोग जारी रखोगे तो क्या होगा धीमे धीमे मन आपके अधीन हो जाएगा यही बात उपरिषद में लिखी है कि जब दो विकल्प सामने आते हैं एक है प्रेय एवं श्रेय तो प्रेय तो वो है जो आपका मन ललचाता है करने के लिए ऐसा कर लो श्रेय वो है जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि ऐसा करो अंतरात्मा की आवाज को जो अक्सर निकारते हैं वो आवाज इतनी धीमी हो जाती है उनको खुद नहीं सुनाई देती वो हमेशा फिर मन की आवाज सुनाई देती है जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स देखें ना आपको बड़े बड़े क्राइम करते हैं मर्डर कर देते हैं किसी के कि प्रति उनके हृदय में कोई संवेदना नहीं होती वो लोग सदा अपने अंतरात्मा के आवाज पर इतना ज्यादा मन को हावी कर लेते हैं कि वो उनका मन पूरी तरह से मन के कब्जे में आ जाते हैं उनकी अंतरात्मा की आवाज इतनी क्षीण हो जाती है उनको सुनाई नहीं देती आती तो फिर भी है लेकिन उनको सुनाई वो जानता है करते वक्त कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन वो मन एक हजार एक तर्क दे देता है हमको करना ही पड़ेगा हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है हम पर बहुत अत्याचार हम तो करेंगे है ना वो इतने तर्क देगा कि उन तर्कों से अंतरात्मा की आवाज दब जाएगी और उसके बाद में वही काम करेगा जो उसका प्रिय है उसको प्रिय होने का किसका काम है मन का तो मन को प्रिय है वो तो प्रिय को छोड़ के श्रेय को जो अपनाता है वो मन को काबू में कर देता है जैसे हम यहां कुछ देर शांत बैठते हैं इसका एक मात्र अगर सचमुच में कोई आध्यात्मिक उद्देश्य है ये चौबीस मिनट शांत रखना रखता मन को काबू में पड़ता मन पर नियंत्रण करने का क्योंकि दिन भर हमारा मन बहुत ज्यादा हम पर हावी हो जाता है सामान्यतः हम दिन भर की जो सुबह से शाम तक की जो कार्य करने की हमारी विधि है उसमें हम मन के अक्सर गुलाम बना रहे थे मन किया मन नहीं यारा मन लग रहा उठो अब मन लग रहा सो जाओ आप मन लग रहा है काम कल करेंगे क्योंकि हमारा मन सदा हमको चलाता है तो इसमें अगर हम 24 मिनट 24 घंटे में 24 मिनट हमारे गुरुदा ये बोलते हैं कि हर एक घंटे का एक मिनट 24 मिनट 24 घंटे के 24 मिनट 24 मिनट आप रोजाना अगर आपके मन को काबू में करने की कोशिश करेंगे कि 24 मिनट हम उसको काबू में करने की कोशिश करेंगे तो धीमे धीमे हमारी प्रवृत्ति बनती चली जाएगी और हम उसको मन को आसानी से भविष्य में भी काबू में रख सकते हैं ना बाकी के समय भी काबू रख सकते अब यहां की चूंकि हम रोज तो नहीं मिलते इसलिए सबसे अपेक्षा यह है कि अपने अपने घर में करें 24 मिनट लेकिन जब यहां मिलते हैं तो अगर ये एक बार भी हम हफ्ते में करते हैं तो ये एक प्रत्यक्ष स्वरूप एक दिन तो हम यहां कर सकते हैं सामूहिक रूप से कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सामूहिक में ही अच्छी तरह कर पाते हैं व्यक्तिगत क्योंकि तो यह भी मन की समस्या है क्योंकि हमारे घर में मन नहीं लगता यहां पर मजबूरन हो जाता है कि नहीं सब दिन बैठे तो हमको भी करना ही है चुपचाप चौबीस मिनट बैठना चौबीस मिनट बैठ के दो वास्तव में चौबीस मिनट बैठना बहुत लोगों के बस के बाहर है चौबीस मिनट तक शांत चित्त बैठना अक्सर संभव नहीं हो पाता ये नहीं कि कोई डिस्टर्ब कर देगा फोन आ जाएगा इनको तो अपन सबको हटा सकते हैं छत पे बैठ सकते हैं नर्मदा किनारे जाके बैठ सकते हैं दरवाजा अंदर से बंद कर सकते हैं, सब संभव ना है लेकिन हमारा अंदर का मन ही नहीं मानेगा हमारा मन ही इतना उछाल देगा हमारे को कि बस बस उड़जा उड़ जा हो गया कलर देखेंगे भाई है ना आज तो बहुत काम तो ये जो है ना ये मनी क्यों वो जानता है कि जब 24 मिनट मेरे को कंट्रोल करता था तो आज भी 24 घंटे कंट्रोल कर लेगा मेरे को और फिर मेरी एक नहीं चलेगी इसलिए वो मन आपको सदा ये अज्ञात माता उसको लगातार पंपिंग करती कि भैया इसको नियमित करने दे चौबीस घंटे बैठ जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी वैसे ही जिस बार आप दिशा बदलते हो परिधि से केंद्र की तो आपका मन आपको करने से प्रबलता से रोकता है और जो आप कह रहे हो कि मन हमारा के के तो आपके बात का जवाब तो बहुत सिंपल है कि मन जो कहना चाहता है उसमें हमको मन का शुद्धिकरण तब है जब मन वही बात कहे जो हमारे अंतरात्मा बोलते वो मन का शुद्धिकरण है और उसी के लिए गुरु लोग कहते हैं पहले पूजा करो अर्चना करो उपवास करो तीर्थों में जाओ माला जपो क्योंकि उसके उससे क्या होगा कि मन और आपके अंतरात्मा की आवाज ना रहा जैसे लै वो तो लै और पानी भी बिला ज्यादा को तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि हमारा मन क्यों हमको आध्यात्म में नहीं लगने देता या क्यों मन ऐसा चाहता है कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो कि मन तो आज्ञा था माता का गुलाम है वो तो यही चाहेगा कि हमारी दिशा संसार की ओर चली चली जाए और हम इसीलिए आध्यात्म और ने दो बातें बताई प्रे और श्रेय प्रे वो है जो मन कहता है करने को क्योंकि वह संसार की दिशा में दे जाता है श्रेय वो है जो आपको अंतरात्मक कहती करने का अब हम को आरंभिक रूप से मंत्र देता है गुरु मंत्र जपने का बोलता है मंदिर जाने का बोलता है रोज शिवजी पर जल गढ़ाने का बोलता है तीर्थ जाने का बोलता है उपवास करने का बोलता है ये सारे क्यों बोलता है ये उस मन के शुद्धिकरण के लिए बोलता है ताकि ये जो मन है और हमारी अंतरात्मा है दोनों के बीच की दूरी मिटती चली जाए यही उपयोग है पूजा का या गुरु मंत्र जाप करने का या तीर्थ जाने का या गंगा जी में नहाने का और जितने भी हमारे जो हमको गुरु लोग कर्म बताते हैं कभी कभी हमें ये समझते हैं कि तो फालतू की बात है सीधे सीधे ज्ञान मार्ग बता देना चाहिए ज्ञान मार्ग सीधे सीधे बताया जा सकता है लेकिन आपकी योग्यता पूर्व जन्म से अगर हो तो सीधे सीधे ज्ञान मार्ग पे आप आ सकते हैं। अन्यथा उस योग्यता को पैदा करने के लिए आपको निश्चित रूप से इस सारे मार्ग से गुजरना जरूरी है जब वो कहते हैं कि ये उपवास करो इतने दर मौन रहो ये साधना करो गंगा जी के किनारे आठ दिन तक आओ फलाने संत को दस दिन मिलने चले जाओ वो माता जी के पास चले जाओ तो वो ये सारी जो बातें बोलते हैं इस सबका उपयोग सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपयोग यह है कि आपके मन और आपके अंतरात्मा से निकलने वाली जो चेतना की आवाज है उन दोनों के बीच का अंतर कम होता जाए और पूर्ण शुद्ध मन वो है जो आपकी अंतरात्मा की आवाज के साथ ही उसकी आवाज में दोनों की आवाज में अलग भिन्नता नहीं रहे वो पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता है जिसका मन और उसके अंतरात्मा की आवाज दोनों एक साथ मतलब कि वो सहगान करते हैं, दोनों की दोनों की आवाज एक जैसी होती है मन यह नहीं कहता कि संसार की तरफ भागो और अंतरात्मा इधर खींचती मन उधर खींचता ये खिंचाव बंद हो जाता और दोनों मिलकर फिर आपको केंद्र क्यों दे इसी का नाम है मन के शुद्धिकरण और ये मन का शुद्धिकरण करने के लिए पूजा जप गुरुमंत्र या तीर्थ या शुद्ध नदियों का स्नान या जो भी हमको ये सब कहते हैं उसके पीछे आध्यात्म का मकसद यही है क्योंकि हम ये मकसद नहीं समझते तो हमको अहंकार भी आ जाता है क्या वो सब मूर्खता है है ना वो सब क्या एक रुपया चढ़ा रहे गांधी जी ने यह कर रहे लेकिन वो उस स्तर के लिए ठीक है हम आज जिस स्तर पर है उसके लिए वो ठीक नहीं है अब जरूरत नहीं है उसकी क्योंकि उससे गुजर के हम आज वो समझ गए हैं लेकिन जब तक हमारे मन के और इसके बीच में दूरियां ज्यादा हैं तब तक हम चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझ लें चाहे थोड़ा बहुत इमोशनल लेवल पर समझ लें लेकिन इंट्यूटिव लेवल पर नहीं समझ पाएंगे प्रज्ञा दिमाग से दिमागी इंटेलिजेंस से उसको समझ सकते हैं मेघा से समझ सकते हैं उसको लेकिन फिर भी उपनिषद के न मैं गांधी न बहुनाश्रुत है मेघा से बिल्कुल भी ब्रह्म ब्रह्मा समझ में नहीं आएगा नयात्मा बलहीन लभ्यते न महघिया न बहुना श्रुते एक तो पहली बात आप हिम्मत नहीं है तो समझ में आएगा ही नहीं क्योंकि हिम्मत ही होना चाहिए कि उन संस्कारों को तोड़ने के जिनको आप ऐसे बांधते आए कि उसके बिगैर हम रही नहीं सकते हमने अपना ऑप्शन बना लिया कि नहीं नहीं, नहीं। मंदिर में जाएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे नहाएंगे तो जल चढ़ाएंगे तो उसके बारे सर ये चीजें हमने जो सीखी हैं आध्यात्म के साधन में वो हमारे साध्य नहीं है उसको हमको उसको ट्रांजलेंट करना उससे बाहर निकलना उसके पार जाना है तो न मैं ज्ञान बहुना शुरूते हैं बहुत ज्यादा सुनने से भी कोई आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा ना कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होगा क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप समझ जाओगे लेकिन उसके बाद का अगला स्तर है आपका इमोशनल लेवल जब आपको हृदय रधे से हृदयंगम कर लोगे लेकिन उससे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो, ये है कि जब आपका मन और आपकी अंतरात्मा एक साथ बोलने लगे एक साथ चले उनके दोनों की दुश्मनी जो है शाश्वत दुश्मनी वो खत्म हो जाए मन के अंतरात्मा की शाश्वत दुश्मनी है मन आपको संसार में ले जाता है क्योंकि कहता माता का गुलाम है और आप योगी उसको केंद्र की ओर लाना चाहता है लेकिन जब आप मन आपके पूरी तरह अधीन होगा तो फिर वो आपका सहयोगी बन जाएगा किसमें आध्यात्म की यात्रा में वह आध्यात्मिक यात्रा आपका सहयोगी हो जाए वही मन अब आपको अच्छी अध्यात्म किताब पढ़ने में लगेगा आश्रम में आने में लगेगा वही मन जो आपको खींच खींच के ले जाता है कि चलो चलो आज तो पिक्चर देखते हैं आश्रम में नहीं जाते वही मन आपको कहेगा नहीं नहीं आश्रम में दो बार जाएंगे वही मन को हम अपना उपयोगी बना सकते जो मन आपका विरोधी है वही आपका उपयोगी बन जाता लेकिन इस सबके लिए हमको इन दोनों के बीच की दूरी हटाना है और तब हमको जो समझ में आता है वो हमारे इंटरट्यू लेवल से उसमें हमारा जीवन बदल जाता है उसमें हम जीते हैं वैसे जैसा अध्यात्म न केवल हम समझते हैं न केवल हम उसको हृदयंगम किया है बल्कि हमने अपनी जिंदगी को उसमें डाल दिया है उस वक्त हमको हमारा कोई विरोधी नहीं होता हमारे अंदर के विरोध को तो बंद करें ना बाहर का विरोध तो बाद में बंद करेगा सबसे पहला विरोध तो हमारे अंदर ही है वो सबसे बड़ा विरोध है और वही है ज्ञान अधिष्ठाना मात्र का मात्र का है जो यहां पर बैठ के तेरा उसके सहचरियों के साथ में वो आपको सतत संसार की दिशा में ले जाते लेकिन ये तेरा पांच ज्ञानेंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया मन बुद्धि अहंकार इन तेरा को आप अपना गुलाम बना सकते जब आप अज्ञाता माता का सच्चा स्वरूप जानते हो तो वह आपके लिए बन जाती है स्वातंत्र शक्ति एक सुंदर से स्वातंत्र शक्ति बन जाती है उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती कुरूपता तब तक है जब तक आप उसको सही परिपेक्ष में नहीं जानते सही परिपेक्ष में जानते से उसकी क्रूपता समाप्त हो जाती है और उसमें आ जाती है एक सौंदर्य और वो सौंदर्य से आपको दिखाई देने लगता है उसका वास्तविक स्वरूप वो स्वतंत्र शक्ति और जैसे ही आप उसके साथ जुड़ते हो ये जो तेरा गुलाम है वही कर्मेंद्रियां जो आपको संसार की दिशा में खींच के ले जाना चाहती वही आध्यात्म के कर्म करवाना शुरू कर देगी इन्हीं इन्हीं हाथों से जो हम गलत काम करते यही हाथ हमारे लिए अच्छा काम भी कर सकते इन्हीं पैरों से जो गलत जगह जाते थे यही पैर सही दिशा में आ सकते यही जबान जो गलत बात बोलती है दूसरों का दिल दुखाती है झूठ भी बोलती है संसार की दिशा में दौड़ाती है यह जबाना वह अध्यात्म का काम कर सकती है। इसी तरह हर इंद्री जो अब तक हमारी विरोधी थी वो हमारी सह, सहयोगी बन जाती है, क्योंकि जैसे ही हम अज्ञात माता पर शासन करने लगते हैं अज्ञात माता हमारे अधीना थी उसके अधीना जो तेरह इंद्रियां हैं पांच ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रियां और यह आंतरिक इंद्रिया ही हैं अंतकरण मन बुद्धिया रहेगा ये हमारे आधीन आ जाते हैं और ये सिर्फ लफ्ज की बात लफाजी या खाली इंटेलेक्चुअल बात नहीं है इस बात को अगर आप शांति से समझो तो हम अपने जिंदगी में खुद देख सकते हैं कि जब हमारा मन सच्चा अच्छा काम करने का हुआ तो मन विरोधी नहीं होगा तो उस काम की गति आप करने की देख लो फिर और सचमुच में आप उस आनंद को जबान से वर्णित नहीं कर सकते कि जब आपका मन और अंतरात्मा एक साथ काम कर सकते उनके विरोध समाप्त हो जाए तो वही हमारा लर्निंग शुरू होता है नेवल लेवल से इंटलेक्चुअल लेवल इमोशनल लेवल और उससे भी सुपीरियर जो है वो हमारा केंद्रीय जो हमारी शिक्षा है वहीं यहां से शुरू होती नेवल लेवल से जिसको हम इंटलेक्चुअल परसेप्शन बोलते हैं जब पराचेतना के स्तर पर सीखना ये हम अब इसको और बेहतर तरीके से समझ गए कि जो ज्ञान है ना भिन्नता का ज्ञान और इसको परोसने वाली है मात्र का और इसकी जो तेरह सहचर्या हैं वो आपको इस भिन्नता के ज्ञान के द्वारा लगातार आपको संसार दृष्टि में जैसे मैंने कल का उदाहरण बताया मेरे को एक थोड़ी सी देर के क्रोध आ गया था क्रोध में, में कुछ शब्द बोल दिया और उसके बाद तुरंत पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या किया तुरंत दिमाग में घूम गया कि यहां पर बैठी वो अपने को चला रही है और हंस रही है कि खूब लेक्चर देता है लेकिन इसको घुमा दिया <laughs> बस उतनी सी देर के लिए आप उसके आधीन आ गए इस आधीनता को ही तो हमको पकड़ना है अगर हम अपने आप का निरीक्षण करते चले तो इस आधीनता से मुक्त हो सके तो ज्ञान अधिष्ठान मात्रा का आपका जो सूत्र है वो आपको ये बताता है कि ये कहां है क्योंकि हम जब तक दुश्मन के ठिकाने का पता नहीं जानते उस पर हम कैसे वार करेंगे उसका अधिष्ठान को जान जाए कि इस जगह पे इसके गोला बारूद रखे हैं, इस जगह पे इसका नेवल बेस है इस जगह पर उसका आर्मी बेस है इस जगह पर उसका एयर बेस है तो हम उस सब पर अटैक कर सकते हैं हमको अगर मालूम है कि हमारे दुश्मन के बेसिस कहां है उसके अधिष्ठान कहां है तो उन अधिष्ठानों पर हम अपना हमला कर सकते हैं और उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते तो भिन्नता का ज्ञान संसार की दिशा में दो दौड़ है उसका अधिष्ठान कहां है कहां है वो जगह जो हमको सदा संसार दिशा में खींचती है मन को अंतरात्मा का विरोधी बना देती है हमारी इंद्रियों को हमारा दुश्मन बना देती है जब हम कहते ना कि हे देव अर्बुद देव से जो प्रार्थना है वेदों में कि हे देव मेरे दुश्मनों का नाश कर तो यह उनका नहीं कहता है कि जो हमारे से व्यापार में प्रतिस्पर्धा कर रहे उनका गला कटवा दे ऐसा नहीं कह रहे हो मेरे दुश्मन मेरे बाहर नहीं है मेरा दुश्मन मेरे भीतर है मेरे दुश्मनों का नाश कर मेरे दुश्मन वही हो गए हैं जो मेरे अपने हैं मेरी अब इंद्रिया मेरे दुश्मन हो गई हैं, मेरे कर्म मेरे दुश्मन हो गए मेरा मनी मेरा दुश्मन हो गया लगता ही नहीं आध्यात्म में मेरा अंकार मेरा दुश्मन हो गया मेरी बुद्धि मेरे, मेरे दुश्मन हो गई है वो लगती है तो ऐसे काम में जो संसार मिल जाती तो वो उन दुश्मनी का नाश कर दे मेरे अंदर घृणा पैदा हो जाती है क्रोध आ जाता है ईर्ष्या आ जाती है प्रतिस्पर्धा आ जाती है लोगों के प्रति दुर्भावनाएं आ जाती उन सब चीजों का मेरा नाश कर मेरे दुश्मनों का नाश कर मेरे अन्न का अन्न की व्यवस्था कर मुझे अन्न दे और जो वेदिक प्रार्थनाएं थी वो निश्चित रूप से आपको इस सबको बात को ध्यान में रख करी गई थी कि हमारे अपने अंदर जो इंद्रिया हैं जो मन है बुद्धि अहंकार यही हमारे दुश्मन है इन्हीं का नाश करना और मेरे पशुओं की रक्षा करना अगर आप सचमुच में देखें तो आपके पशु क्या हैं आपकी इंद्रियां ही आपकी पशु हैं यही तो आप के लिए अच्छा और बुरा दोनों काम कर सकते एक घुड़सवार घोड़े पे बैठ के अच्छे काम के लिए भी जा सकता बुरे काम के लिए भी जा सकता आपका कुत्ता आपका काम रक्षा करने का भी कर सकता है और किसी का नुकसान करने का भी कर सकता है तो आपके जो पशु हैं एक्चुअली पशु का मतलब पशु क्यों नाम रखा कि पशु जो है सचमुच में आपकी संपत्ति है पशु आपके संपत्ति होते हैं जैसे आपने घर में तो गाय बेल पाले कुत्ते पाले बिल्ली पाले आपकी संपत्तियां हैं और यह जीवित संपत्तियां हैं लाइव स्टॉक बोलते है, जीवित हैं जीवित संपत्तियां ऐसे ही ये भी जीवित संपत्तियां आपकी भीतरी जीवित संपत्ति है आपकी दृष्टि आपका श्रवण आपका ग्रहण आपका स्वाद आपका स्पर्श ये आपकी जीवित शक्तियां हैं इन सबकी देवियां जिनको हम क्या बोलते हैं गोचरी खेचरी भूचरी और दिग्चरी चार तरह की देवियां हैं जो तेरह हमारी मन बुद्धि अहंकार सहित जो तेरह हमारी सहज पीठेश्वरियां हैं जिनको पीठेश्वरियां बोलते हैं अज्ञात माता और उसकी तेरह पीठेश्वरियां हैं पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रिया मन बुद्धि अहंकार ये पीठेश्वरियां हैं और ये जो तेरह पीठेश्वरियां हैं इनकी चार इनकी चार देवियां होती जो देवियां इनको कंट्रोल करती हैं जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कमिश्नर है तो उसके अंडर में पांच कलेक्टर हैं तो ऐसे ही इन देवियों के आधीन ये इंद्रियां होती हैं और ये इन देवियों को आध्यात्म में नाम दिए हुए हैं गोचरी या न जो हमारी इंद्रियों में गो का मतलब होता है इंद्रिया गोचरी खेचरी जो अंतरिक्ष से हमारा नियंत्रण करती है दिग्चरी जो दिशाओं से नियंत्रण करती है और एक भूचरी जो हमारे संसार में या इस जमीन पर रहकर हमारा नियंत्रण करती है तो गोचरी खेचरी दिग्चरी और भूचरी चार देवियां होती हैं जो चार देवियां इनका नियंत्रण करती है हमारे मन बुद्धि हंकार और हमारी इंद्रियों का तो ये हमारे पशु हैं और यही पशु इन इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं लेकिन गलत दिशा में कब ले जाएंगे जब ये देवियां हमारी विरोधी है यही शक्तियां जब हमारी विरोधी नहीं रहती तो यही इंद्रियां हमको सही दिशा में ले जाएंगी शक्ति वही है उसका उपयोग हम कैसे करते है? एक विस्फोट की शक्ति है बारूद में वो किसी का मकान उड़ाने के लिए किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं और उससे एक कठिन पत्थर तोड़कर रास्ता बनाने के लिए भी कर सकते हैं शक्ति वही है हम उसका उपयोग कैसे करते हैं इस पर हम पर निर्भर करता है ऐसे कैसे हमारे पास जो शक्तियां हैं हमारी इंद्रियों में जो शक्तियां हैं वही शक्तियां है हमारी आध्यात्मिक दिशा में विरोधी भी हो सकती हैं संसार की तरफ भगा सकती है वही आध्यात्मिक दिशा में हमारी आधीन तो हम उसका नियंत्रित रूप परमाणु शक्ति एक क्षण भर में बड़े बड़े शहर को उड़ा सकती है। देखी चूंकि हमने सुना ही है ही नागाकी हिरोशीमा एवं जो गिरे थे जिन्होंने क्षण भर में लाखों लोगों को एक साथ खत्म कर दिया था और जो बच गए थे वह अपंग हो गए थे और कई जनरेशन तक अपंग चलते और वही परमाणु शक्ति आज पंडुबे भी चलाती है जहाज भी चलाती है बिजली घर भी चलाती है वो हमारा उसका बेहतर उपयोग भी है शांतिपूर्ण उपयोग भी है परमाणु ऊर्जा का तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम अभी बिजली बिजली घर बनाने में लगते हैं वो अलग बात है कि वो चीजें भी डिस्प्यूटेबल हो गई है कि उसका जो कचरा निकलता है वो हमारे लिए घातक है संसार है दुनिया के लिए लेकिन हम हर शक्ति को नियंत्रित करके उसको अपना उपयोगी बना सकते हैं तो ऐसे कैसे हम इस अज्ञाता माता के द्वारा नियंत्रित हो रही तेरह पीठेश्वरियों को जो इन चार देवियों के द्वारा नियंत्रित होती है जो इन तेरह देवियों के द्वारा नियंत्रित होती है तेरह शक्तियां जो चार देवियों के द्वारा नियंत्रित होती है, ये हमारी स्वयं मित्र बन सकती उस मित्रता को बनाने के लिए हमको हमारे इन इंद्रियों की रक्षा करना चाहिए तो मतलब हमारे पशुओं की रक्षा कर दुश्मनों का नाश कर पशुओं की रक्षा कर सबसे पहले अन्न दे क्योंकि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी तभी हम अध्यात्म के लिए कोई सोच सकते नहीं सोच सकते एक ठेला चला रहा बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है उसको हम कहेंगे चलो आओ हम तुमको पढ़ाते हैं अध्यात्म तो वो कभी भी उसके लिए राजी नहीं होगा क्योंकि उसको सबसे पहले तो हमको जरूरत है हमारे भोजन की कपड़े की और मकान की अगर मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं होती तो हम उसको आध्यात्मिक दिशा में नहीं बढ़ा सकते इसलिए सबसे पहले हमारी आवश्यकता होती है अन्न की अन्न प्रत्येक है इस सांसारिक आवश्यकताओं का तो अन्न दे यश दे अगर अन्न मिल गया तो यश दे क्यों कि अन्न अगर हमको गलत तरीके से मिला चोरी करके मिला डाका डाल के मिला लोगों की जेब काट के मिला तो फिर हमको यश तो नहीं मिलेगा अपयश मिलेगा उस अपयशी जिंदगी में मुझे अध्यात्मिक दिशा से और दूर चला जाऊंगा मैं तो तो मुझे यश दे यशस्वी जीवन होगा तो अब अगला चरण संभव है नहीं तो मेरा अगला चरण संभव ही नहीं है अन्न दे यश दे मेरे दुश्मनों का नाश कर जो मेरे भीतर है मेरे पशुओं की रक्षा कर मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना अब इसके बाद जब हम ये सब कर लेते हैं अपनी इंद्रियां अपने कबजे में हैं हमारे दुश्मन हमारे से हार चुके हैं तभी हम ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न होने की कल्पना कर सकते ब्रह्म वर्चस्व होता है कि जब हम संसार के सत्य को नावी से जाने हैं, वो ब्रह्म वर्चस्व है इंटेलिजेंस से जानना कोई मायना नहीं रखता थोड़ा बहुत मायना इमोशनल लेवल पर जानने का रहता है लेकिन वो भी बहुत जाना इमोशन हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं आत्ममोही होते हैं नार्सिसिस्टिक होता है इंसान खुद के ऊपर ही दया करता है और लोगों पे नहीं करता इमोशंस में सबसे बड़ी ख़सलती है कि वो दूसरों के ऊपर बाद में आते हो खुद के ऊपर दया ज्यादा आती है आदमी को रोना बहुत जल्दी आ जाता है तो बस मैं ही दुखी हूं संसार में मेरा जैसा दुखी कौन है इमोशनल लेवल पर हमारे साथ ये खसलत है लेकिन इंटलेक्चुअल लेवल से इमोशनल लेवल बेहतर है लेकिन बेहतर सबसे है इंफ्यूजन इंट्यूसिवजन क्योंकि उस जगह के ऊपर आप इन सब का बेहतर उपयोग कर सकते ये दोनों चीजें किससे कंट्रोल होती हैं उन्हें चार शक्तियों से आपका इंटेलिजेंस उन चार शक्तियों से कंट्रोल होता है गोचरी दिग्चरी भूचरी और दिक... गोचरी खेचरी दिग्चरी और भूचरी इन चार देवियों से कंट्रोल होता है और हमारा अन... इमोशन है ये इमोशन भी हमारा अपना नहीं है इमोशन का मतलब होता है भावनाएं भावुकता, ये भावुकता अधिकतर मामलों में हमारे बहुत बड़े सर्कल को इन सर्कल नहीं करती कभी कभी हमको मोहब्बत प्रेम या दया ये करुणा आती है तो ये उन, उन थोड़े से सीमित लोगों पर या तो अपने आप पर या उन जो हमारे अपने महसूस करते हैं, छोटे दायरे में आती लेकिन जो यूनिवर्सल बात जिसको हम क्या बोलते हैं सौर बंधुत्व की भावना विश्व बंधुत्व की भावना जो सबसे मोहब्बत करने की भावना वो भावना आपके इंटीट्यू लेवल पर ही पनप सकती है, इमोशनल लेवल पर नहीं पनप सकती भाव, भावुक होने से नहीं बनेगा का काम बहुत इंटेलिजेंस होने से भी नहीं बनेगा थोड़ा इंटेलिजेंस जरूरी थोड़ी भावुकता जरूरी है उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है इंटीट्यू परसेप्शन उसके द्वारा आपका इमोशन और आपकी ये जो इंटेलिजेंस ये दोनों का सही उपयोग में हो सकता लेकिन यह कब हो सकता है जब हम उस ज्ञान अधिष्ठान मात्र का दुश्मन के ठिकाना जाना और उसके ऊपर हमला कर सके। तो इस सूत्र को समझ के लिए मैं इतनी बात बताई आपको कि ज्ञान अधिष्ठान मात्र का जो सूत्र है इसी पर अनजाने ही गुरु जी से डिस्कशन हो गया था उन्होंने न तो ये सूत्र का नाम लिया न वो कोई जानते थे कि यहां पर हमारी आज कौन सी लेवल की बात चल रही है पर अभी जब रविवार के दिन उन्होंने बात करी फोन पर आधे घंटे तो उन्होंने बस जो बात कही अंजाने मेरे को समझ में आते चले गए कि वह ज्ञान अंतिम मातृका की बात करते उन्होंने बस सीधे सीधे बात करना शुरू कर दी तुम्हारा आसपास का वातावरण तुम्हारा विरोधी है तो तुमको किस तरह से अपने आप को उसमें स्थापित करना है और कैसे उस विरोध का सामना करना है ताकि आपके आनंद को कोई छीन न सके सबसे पहली बात तो उस आनंद का साथ छोड़िए मत क्योंकि तुमने जैसे ही आनंद का साथ छोड़ा आप उसके साथ खोलेंगे किसके साथ अज्ञाता माता के खिलौने बन जाओ लेकिन केंद्र को पकड़े रहने वाले के ऊपर आध्यात्मिक केंद्र को पकड़े रहने वाले के ऊपर आधा, आधा ये अज्ञाता माता का को कोई असर नहीं होता वो नहीं कर सकती आप वो तभी असर करती जब केंद्र के बाहर आओगे आप जो अपनी खुशी जो आपकी आंतरिक खुशी है जिसको हम आनंद बोलते हैं ब्लिस बोलते हैं उस ब्लिस के बाहर आओगे ब्लिस के अंदर उसकी कुछ अभी नहीं चलती क्योंकि वहां शिव का वास है और शिव के ऊपर उसका कोई वस नहीं चल रहा, तो शिवा शिवावस्था को प्राप्त तो योगी के लिए वो अज्ञात माता सिर्फ सहचरी का, का काम करती है और कुछ भी नहीं करता जैसे ही आप उसके बाहर आते हो इसीलिए जो भिन्न भिन्न आलय है भिन्न भिन्न हमको इस ब्रह्मांड के सेक्शन करे हैं योगियों ने उसमें एक है शांता तीता कला जो जीरो डायमेंशन हाउस है कला का मतलब होता है एक घर जीरो डायमेंशन हाउस है उसमें सिर्फ शिव ही रह सकते शक्ति भी नहीं मात्र शिव का घर है और शांता कला में शक्ति रहती और साथ में सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या रहती शांता कला में इसके बाहर ऐसा क्यों है क्योंकि वहां तो शिव के अंतस में तो आनंद का ही वास है उस आनंद के सिवा वहां कुछ भी नहीं रह सकता जैसे ही वो संसार को बनाने के सोचता है वो अपने आनंद के बाहर आ जाता है अभी हम जब वो पढ़ेंगे एक बार पढ़ चुके हैं शिव सूत्र में लेकिन अगली बार जब पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे जब शा, शाक्त तो पाए पढ़ेंगे तब आएगा कि जैसे ही उसके हृदय में स्पंद होता है कि मैं संसार का खेल बनाऊं वो अपने शांता तरी तक ला के बाहर आ जाते वो तो अपने घर के बाहर आ जाता है, और उसको घबराहट होने लगती है कि कहीं मैं अपना आनंद नहीं खो दूं और एक बार तो वापस अंदर है, उसको डर लगने लगता है कि मेरा आनंद कहीं कम ना हो जाए इसलिए उस केंद्र में जीरो डायमेंशन में किसी का प्रवेश नहीं आप जब तक उसको पकड़े रहोगे ये सारी बात पूरी प्रैक्टिकल है कि जैसे आपके साथ में विरोध हो रहा है विरोध को पहले शांति से बिना प्रतिक्रिया के सामना करो शांति से चिंतन करो शांत मन से प्रसन्नता से जवाब दो लेकिन जब तक आप तुरंत प्रतिक्रिया करने से नहीं बचते तब तक आप उसके खिलौने बने रहो तुरंत प्रतिक्रिया करी वो समझ लेना यहां बैठ के हंसी, हाँ कि आ गया फंदे में क्यों आपको लगातार उस फन्ने में डालने की कोशिश करेगी आपको क्रोध पैदा करेगी एक्सटेम्पोर एकदम कुछ भी करवा देगी और जो अधिकतर क्राइम भी होते हैं वो वास्तव में वो तुरंत प्रतिक्रिया की वजह से होते हैं अधिकतर जो क्राइम होते हैं ठंडे दिमाग के क्राइम बहुत कम होते हैं जो प्री प्लांट क्राइम बहुत कम होते हैं अधिकतर जो क्राइम होते हैं वो होते हैं एक्सट्रेम बस उसी समय एकदम क्रोध आया और आपने कुछ कर दिया के अलावा जो हमारी स्वतंत्र शक्ति है जो अज्ञाता माता और स्वातंत्र शक्ति दोनों एक ही है जब वो संसार चलाने का काम करती है तो उसका नाम अज्ञाता माता कर देता है हम क्योंकि उसका सच्चा स्वरूप हम नहीं जानते इसलिए उसको हम अज्ञाता माता कहते हैं मां है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है सत, सत्य मां है क्योंकि मां तो एकदम सौम्य होती है सुंदर होती है मां हर बच्चे के लिए सुंदर होती है वो किसी भी रंग की हो गोरी काली पीली कैसी भी लेकिन मां बच्चे के लिए तो सुंदर ही होती है हमेशा सुंदर होती तो उसकी मां का सौंदर्य छिप जाता है उसको मां को मां का सौंदर्य नहीं दिखाई देता है उसको असौम्यता नहीं दिखाई देती क्रूपता दिखाई देती इसलिए वो उसको हम अज्ञाता माता बोलते हैं क्योंकि मां है लेकिन हम जानते नहीं क्योंकि भिन्नता के क्षेत्र में हम उसको नहीं जान पाते और हम जब उसको जान पाते हैं उसका सत्य तो फिर वो हमारे लिए स्वतंत्र शक्ति हो जाती तो ये हम योग से उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं जहां से खड़े होकर हम इसके आधीन न बने बल्कि हम इस पर शासन कर सकते हैं मन पर अपना शासन कर सकते हैं और ये जब ऐसा बताते कि अध्यात्म माता शिव की चार शक्तियों को के साथ एक एक सार होती है और इन चार शक्तियों के साथ में जब वो कार्य करती है तो उसके भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं शिव की चार शक्तियां ऐसी हैं जिनके साथ वो जब भी कार्य करती है। जैसे हम कह सकते ना कि हमारे पास तीन तक के आर्मी है एयर आर्मी है नेवल आर्मी है फील्ड आर्मी है इस तरीके से तो वो संसार में हमारा जब हमको संसार की दिशा में ढकेलती है तो उसकी चार शक्तियां हैं एक आंबा ज्येष्ठा रौद्री और वामा चार शक्तियां होती हैं और इन चारों शक्तियों के द्वारा जब वो कार्य करती है हमारे पर राज करती है या हमारे पर अटैक करती तो है तो उसके अलग अलग परिणाम होते तो हैं जब वो आमा शक्ति को चूमती है यानी आमा शक्ति के साथ थे थे तो में जब काम करती है वो तो परिणाम में हम स्टंट रह जाते हैं वहीं रह जाते हैं हमारी उन्नति रुक जाती है हम कुछ भी नहीं कर पाते हम जहां रहते वहीं रहते हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी रुक जाती है और अक्सर हमारी सांसारिक उन्नति भी रुक जाती है हम एक्चुअली स्टेग्नेंट हो जाते हैं उस जगह पर हम बंध जाते हैं रुक जाते हैं दूसरी वामा शक्ति जब वो वामा शक्ति के द्वारा काम करती है तो हम संसार की दिशा में बड़े चले जाते हैं उसमें हमको सांसारिक सफलताएं मिलती चले जाती हैं कई लोग देखेंगे तुमने कि वो जहां हट हाँ डालते वहां पैसे पैसा निकलता है हर चीज मिल जाती है फैक्ट्री चलाए तो चल गई एक की दो फैक्ट्री हो गई कल क्या था कुछ साहब आज देखो तो अरबपति आदमी बन गया ये सब चीजें हमको देखने में रोजाना मिलती वो वामा शक्ति के द्वारा होता है उसकी वामा शक्ति के द्वारा उस पर जब वो ज्ञाता अटैक करती है ये मत समझ लेना कि उस पर कृपा कर रही है अच्छी तरह से समझ लेना कि चारों शक्तियां क्रपरा उपरा नहीं करतीं, है चारों शक्ति आपको संसार में रखेल रही है कोई में चारों में से कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो केंद्र में ला रही है आप चारों शक्तियां अज्ञात माता के इशारे पर काम कर रही हैं, क्योंकि अज्ञात माता उनको हथियार की तरह तो उपयोग कर रही है तो पहली आंबा शक्ति जो आपका विकास रोक देती है किसी भी दिशा में विकास रोक देती है दूसरी वामा शक्ति जिसमें आपको संसार में परिणाम में संसार मिलता है संसार की सफलताएं मिलती हैं रोदरी शक्ति के साथ वो काम करती है तो हमारा दिमाग भ्रमित कर देती है वो ना तो कोई अच्छा निर्णय ले पाता है ना कोई बुरा निर्णय यानी कंफ्यूजन पैदा करती है हमको आप दिन भर के कार्यक्रम में देख लो आप कहीं ना कहीं ऐसा मौका आ जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है आदमी कुछ सही निर्णय नहीं ले पाता कुछ गलत निर्णय ले लाता तो कोई निर्णय लेने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है इसलिए वह हमारा मन को भ्रमित कर देती है और अंतिम है ज्येष्ठा शक्ति और ज्येष्ठा शक्ति के साथ जब वो काम करती है तो आपको आपके स्वरूप के बारे में ज्ञान होता है स्वरूप है ना कैसा जीव स्वरूप हाँ आपका वास्तविक स्वरूप तो चैतन्य स्वरूप है उस चैतन्य स्वरूप से नहीं आपके जीव स्वरूप के बारे में ज्ञान होता है आपको अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में ज्ञान होता है कि मैं इस ये मैं ये शरीर हूं इस शरीर के अंदर मेरी मन है और आपको अपने ऊपर ही करुणा दया माया सब कुछ इमोशंस आपको अपने आप पर ही आते हैं क्योंकि आप अपने आप को ही वो संसार मानते हो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हो लेकिन गलत दिशा में सर्वश्रेष्ठ तो आप हो ही लेकिन आप मानते क्या हो सब लोग मेरे पर जुल्म कर रहे हैं मैं ही सबसे अच्छा हूं है ना मैं ही सबसे विनम्र हूं लेकिन लोग मेरे पर अतिक्रमण कर रहे हैं मेरे मन की नहीं सुनते मेरी बात नहीं समझते है ना अपने आपको दया का पात्र समझने लगता है इनसे आत्मस्वूप तो दिखता है लेकिन वो जीव भाव में शिव भाव में नहीं इसलिए चार शक्तियां आपको संसार अगर आप बहुत गंभीरता से चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि संसार की दिशा में बड़ा हुआ हर कदम इन चार में किसी एक शक्ति का काम है किसी एक शक्ति के द्वारा हमको आज्ञाता तो माता ने अटक करा है और उसके द्वारा हमारे को कब्जे में क्या किया, किया है उसने कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया मन बुद्धि अहंकार इनको कब्जे में करके वो इनको आगे बढ़ा देती है हम संसार दिशा में तो अटैक करने के उसके तरीके हैं जैसे सामान किसी को डंडे से मार सकते हैं बंदूक से बुरा सकते हैं गोला बारूद सकते हैं हवाई हमला कर सकते हैं इसी तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से वो हमारी इन शक्तियों के द्वारा वो हम पर हमला करती है और ये चारों शक्तियां हमारे को वास्तव में संसार इन चारों शक्तियों से आपका आध्यात्मिक उन्नति का कोई संबंध नहीं है चारों शक्ति आपको आध्यात्म से दूर ले जाती है और इसके अंदर जैसे हम पहली बार समझ चुके कि कोई भी ध्वनि सुनते हैं तो हम स्वरूप से भटक जाते जैसे हम कोई ध्वरी सुनते हैं हम प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि वह अंदर जाके शिव और शक्ति के रूप में हमको नहीं दिखाई देती दिखाई तो देना चाहिए क्योंकि हर शब्द अक्षरों से बना है, और अक्षर शिव रूपी स्वर और व्यंजन रूपी शक्ति से बना है, उसमें शिव और शक्ति का सम्मिश्रण है कुछ भी नहीं और उन शब्दों के मिश्रण से वाक्य बने और वाक्यों के मिश्रण से कथा बन जाती है तो इनको हम हमारे ध्यान जितने ग्रास पर रहेगा उतने हम संसार दिशा तेजी से जाएंगे कथा पर अगर ध्यान है तो संसार दिशा में बहुत तेजी से जाएंगे अक्षरों पर कम दिशा से लेकिन हम उस अक्षर का मर्म अगर जानते हैं यह शिव शक्ति के सम्मिश्रण से बनाए तो फिर हमको ये बड़गला नहीं सकती जैसे हमने देखा कलम तो बता क में भी ल में भी और म में भी स्वातंत्र शक्ति भरी क्योंकि उसी से बने शिव और उसके स्वातंत्र शक्ति के सम्मिश्रण से क बना है वैसा ही ल बना है वैसा ही म बना है तो शिव की स्वातंत्र शक्ति इन तीनों में है क इन तीन में है इसके अलावा कलम शब्द में भी है शुक्र की शक्ति और इतना ही नहीं ये जो कलम है जो हाथ में हमारे पेरेंस लिखते उसमें भी शुक्र की शक्ति फर्क क्या है कि ये जो कलम है ये प्रमेय संसार है और क ल म ये प्रमात्र संसार है जो नाम दिए जाते हैं वो प्रमात्र संसार बनाते हैं जो नाम जिसको दिए जाए वह प्रमेय संसार बनाता है तो बाहर का संसार सचमुच में कोई नाम लेके नहीं आता कोई बच्चा भी नाम लेके पैदा नहीं होता हम नाम उसको देते हैं और जब हम नाम दे देते हैं उस नाम को सुनते से हमारे घर अंदर करंट पैदा होने लगता है जैसे वो हमारे सामने नहीं है है ना और नाम उसका कल कमल है और उसने कहा कि कमल को ऐसा हो गया और हमारे को बुखार आ जाता है यार वहां पर कमल भैया क्या हो गया क्योंकि हमने जैसे सुना कोई नाम वो नाम हम उससे जोड़ के हमारे अंदर अज्ञात माता खेल खेलने लग जाती योग्य वो होता है जो इस खेल को जानता है इस अधिष्ठान को जानता है कि हमको संसार के दिशा में ले जाने वाली अज्ञातमाता है और वो कहां कहां से कैसे कैसे हमले करेगी कि किस शक्ति से जुड़ के करेगी ये हम उसका चक्रव को समझ जाते हैं हम समझ जाते हैं कि कहां कहां से हमला करेगी आकाश से करेगी दिशाओं से करेगी जमीन से करेगी हमारी इंद्रियों से करेगी ज्येष्ठा शक्ति से वामा शक्ति से करेगी तो हम ये भी समझ जाते किस शक्ति के द्वारा हमला करेगी और वो कैसे करेगी हम ये सब समझ जाते तो यह है ज्ञान अधिष्ठा का मात्रा का हम जानते हैं कि भिन्नता का ज्ञान कहां ठहरा है कैसे ठहरा है कैसा हम पर हमला करता है तो फिर हम अपने बचने निकलने का तरीका भी खोज सकते हैं उनको नष्ट करने का तरीका भी खोज सकते हैं क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं उन विरोधियों को हमको नष्ट करना है जो हमारी वैदिक प्रार्थना है कि मेरे दुश्मनों का नाश कर वो वैदिक प्रार्थना का यही मतलब है कि हम इन दुश्मनों का नाश कर दे क्योंकि वह शब्द अपने आप में तो शिव शक्ति है कुछ नहीं है जैसे आपने पिछली बार बात करी थी यह क्रोसिन की गोली अपने आप में कुछ नहीं है लेकिन जब वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो एक प्रतिक्रिया पैदा होती है जिसके द्वारा एक वांछित परिणाम सामने आता है ये वांछित परिणाम हमने क्या चाहा? इसका तापमान कम हो जाए बुखार उतर जाए तो हमने वो गोली पैरासिटामॉल की खिलाई उसको और उसका तापमान कम हो गया तो वांछित परिणाम आया यह वांछा किसकी थी उस व्यक्ति की जिसने गोली दी चिकित्सक की वांछा थी कि यह गोली दी जाए और इस, इसका तापमान कम हो जाए अब यहां पर अगर उसको देखें तो यह अज्ञात मार कि ांछा है वो चाहती है और फिर वांछित परिणाम सामने आता है वो क्या चाहती है कि तुम्हारा अंत हिल जाए तुम सुख के गुलाम हो जाओ तुम दुख के गुलाम हो जाओ कभी तुम यौन सुख के गुलाम हो जाओ कभी कोई सांसारिक सुख के गुलाम हो जाओ कभी तुम धन के गुलाम हो जाओ कभी तुम मन के गुलाम हो जाओ और इस गुलामी में जिंदगी निकाल दो तो यह उसकी वांछा है और उसके लिए वह क्या उपयोग करती है एक क्रोसिन की गोली वो क्रोसिन की गोली कौन सी है मात्रा का मात्रा का अपने आप में आपके दुश्मन नहीं है लेकिन जब वो आपके अंदर प्रवेश करती है तो आपके साथ मिलकर जहर का निर्माण करती है वो अपने आप में जहर नहीं है जब आपके अंतस में मिलती है आपके अंदर कान के द्वारा प्रवेश करती है मन बुद्धि अहंकार के ऊपर तब उस जगह पर जहर पैदा होता है और इस जहर पैदा होने का कारण वही शक्तियां चारों वामा शक्ति आंबा शक्ति जेष्ठा शक्ति और रुद्रा शक्ति ये शक्तियां आपके अंदर जहर पैदा करती वही शब्द जैसे कान में गए जहर पैदा हो जाता एक ने गाली दी और आप आग बबूला हो गए उसको जड़ दिया थप्पड़ मर्डर कर दिया जरा सी बात ये हमारे क्राइम आए हम संसार में भागते हैं क्यों क्योंकि हमारे कान के अंदर वो शब्द गए और उन्होंने जहर पैदा तो हमारे अंदर जो जहर पैदा करने वाली शक्ति हम उसको जान जाएं तो हम अपने मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों को अपने कब्जे में करके उस जहर को पैदा होने से रोकें और यही है योग हमारे कान के अंदर गए शब्द और हमारी प्रतिक्रिया हमने थाम ली पकड़ ली नहीं अभी नहीं होेंगे और यही बात मैं बता रहा था कि गुरु जी ने उस दिन बात कर रोक लो प्रतिक्रिया को अपने आनंद को किसी के हवाले मत करो स्थिर कर लो अपने आप को अंदर से मत बोलो अगर आपको लगता है क्योंकि एक तर्क का जवाब या एक सफाई देने से दस नए तर्क खड़े हो जाते हैं एक विरोध का सामना करने की कोशिश करके हम सफाई कर देते हैं उसमें हमारी कमजोरी का फायदा लेकर वो दस नए विरोध तरीके से विरोध करता है उस वक्त हम अपनी आनंद शक्ति को थाम लें मन तो जवाब मौन धार लो इससे आपके आसपास का वातावरण अपने आप सुधर रहते तो आज अपने ज्ञान अधिष्ठा ने मात्रा कहीं रखा आज के लिए उसको मैं जहां तक तो सोचता हूं कि अपने पर्याप्त पढ़ा, तो पढ़ा है अगर जरूरत होगी तो हम एक बार और पढ़ेंगे इसको क्योंकि ज्ञानाधिष्ठान मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है इससे हमको यह समझ में आता है कि कैसे हम माया के चक्कर में आ जाते हैं कैसे हम उस दुश्मन के कब्जे में बने रहते हैं क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कैसे बने रहते हैं तब तक हमारे छूटने का प्रयास कठिन है क्योंकि हम गोला बारूद भी डालेंगे तो कहां किस जगह पर उसका अधिष्ठान ही नहीं, नहीं मालूम तो हम उसको कहां डालें तो इसमें हमको अधिष्ठान बता दिए गए कि वो अधिष्ठान कहां है किस जगह पर चोट कर दिया आपको जैसे ही कान में कोई शब्द जाते हैं तो आप प्रतिक्रिया से अगर बच गए तो समझ लो आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर जैसे मैंने बताया कि कल मेरे से गलती हुई और मेरे को तुरंत थोड़ी देर बाद समझ है कि ऐसे होता है ऐसा नहीं कि हम सब योगी बन गए लेकिन हम उस दिशा में तो जाना चाहते हैं ना बस हमारी ये चाहते हैं हमको सही दिशा में ले जाएंगे